विनय पत्रिका विन्यावली ऐसे ही जन्म समूह सिराले प्राणनाथ रघुनाथ से प्रभु तेवत चरण बिरारे जे जड़ जीव कुटिल का केवल कुटिले सुखत बदन प्रसंसत तीन कह हरि अदिकिमाले सुखहित कोट्यो पाय निरंतर करतन पाय फिराले सदा मलिन पथ के जल जो कबहून हृदय थिराले यह दीनता दूर करिबे को अमित जतन उर आले तुलसी चिंतान मितु चिंता पहचाने इसी प्रकार अनेक जन्म व्यस भी प्राणनाथ रघुनाथ जी शरीखे स्वामी को छोड़कर दूसरों के चरणों की सेवा करता रहा जो मूर्ख जीव कुटिल कायर और दुष्ट हैं तथा जो केवल कली के पापों से सने हुए हैं उनकी प्रशंसा करते करते मुँह सूख गया है और उनको भगवान से भी अधिक समझ रखा है सुख के लिए निरंतर करोड़ों उपाय करते करते, करते कभी पैर नहीं दुखे अर्थात दिन रात विषय भोगों के सुखों में इधर उधर भटकता फिरा हृदय रास्ते के जल की भांति सदा मैला ही बना रहा कभी निर्मल अथवा स्थिर नहीं हुआ इस दीनता को दूर करने के लिए अगणित उपाय मन में सोचे पर हे तुलसी चिंता मड़ी श्री रघुनाथ जी को पहचाने बिना चित्त की चिंता नहीं मिट सकती परमात्मा का और उसकी सुहृदयता का ज्ञान होने से ही चिंताओं का नाश होगा जो जान की पैजियनाथ न तो सब कर्म धर्म ऐसे ही कहत सया जे सुर सिद्ध मुनिष जोग विदेद पुराण बखारी तू तते तपलटे सुख हानि लाभ अनुमानी काको नाम भोखि सुमिरत पातकुंज पर गजगी दिखल कौन कृपेत समादे मेरु से दोष दूर कर जन के ध्रेन से गुण उरा दे तुलसीदास तह सक आसत जी भजैन अजहुअया अरे जीव यदि तूने जानकी नाथ श्री रघुनाथ जी को तत्व से नहीं जाना तो तेरे सब कर्म धर्म केवल परिश्रम ही देने वाले हैं उनसे कोई असली लाभ नहीं होगा बुद्धिमान पुरुषों ने ऐसा ही कहा है कि रामचंद्र जी को तत्व से ज्ञान लेने में ही सारे कर्म धर्मों की सिद्धि है वेद और पुराण कहते हैं कि जितने देवता सिद्ध मुनिश्वर और योग के ज्ञाता हैं वे सब पूजा लेकर उसके बदले में नासवान संसारिक विषय सुख देते हैं और ऐसा भी वे अपने हानि और लाभ का विचार करके करते हैं आपके सिवा ऐसा किसका नाम है जिसका धोखे से भी स्मरण करने से पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं अजामिल ब्राह्मण बाल्मीकि व्याध गजराज जटायु गिद्ध आदि करोड़ों दुष्ट किसके अंदर समा गए आपने ही उनको स्वीकार कर अपना परम धाम दे दिया जो अपने सेवकों के सुमेर पहाड़ के समान बड़े बड़े अपराधों को बुलाकर उनके रज के कण के समान जरा जराते गुणों को हृदय में रख लेते हैं हे तुलसीदास हे मूर्ख थारी आशा छोड़कर तू उन्ही को क्यों नहीं भसता काहे हे नरत नाराम गा वही निर्जन पर अपवाद बिथाकत रिराग बढ़ावही मुख सुंदर मंदिर पावल बस जनताहिल जावीन सस समीप रही त्याग सुधाकत रविकर जलक धावीन कामकथा कल करो चंदिन सुनत समन्तय भावहीन तनहि हटक कहिहरिकल की चरण कलंक न सावीन जात रूप मत जुगति चिरमणि रति रत हार बना वहीन शरण सुखद रवि कुल सरोज रवि राम पहिरा पहरावही दाद विवाद स्वाद तज भज हरी सरस चरित चित तुलसीदास भव तरह तिहु पुर तू तो पुनीत सपा वही अरे जीभ तू श्री राम जी का गुणगान क्यों नहीं करती दिन रात दूसरों की निंदा कर क्यों व्यर्थ ही आसक्ति बढ़ा रही है मनुष्य के मुख्य रूपी सुंदर और पवित्र मंदिर में बसकर क्यों उसे लगा रही है विषय की बातें छोड़कर श्री राम नाम क्यों नहीं लेती चंद्रमा के पास रहती हुई भी अमृत को छोड़कर क्यों वरी कृष्णा के जल के लिए दौड़ रही है श्री राम नाम रूपी अमृत का पान क्यों नहीं करती संसार के भोगों की बातें कलयुग रूपी कुमेदनी के विकसित करने के लिए चांदनी के सदृश है उसे खूब काल लगाकर प्रेम पुरोना करती है चंद्रमा के पास रहती हुई भी अमृत को छोड़कर क्यों मृग तृष्णा के जल के लिए दौड़ रही है श्री राम नाम रूपी अमृत का पान क्यों नहीं चढ़ती संसार के भोगों की बातें कलयुगरूपी रूपी मुदने के विकसित करने के लिए चांदनी के सदृश है उसे खूब कान लगाकर प्रेम प्रेमपूर्वक सुना करती है अलिजीभ उस विषय चर्चा को रोककर कर श्रीहरि के सुंदर यश का गान कर जिससे कानों का कलंक दूर हो विषयों की बातें निरंतर सुनते सुनते कान कलंकी हो गए हैं उनका यह कलंक भगवत कथा के श्रवण करने से ही दूर होगा बुद्ध रूपी सुवर्ण और युक्ति रूपी सुंदर मणियों का रच रच कर एक हार तैयार कर और उस हार को शरणागतों को सुख देने वाले सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य महाराज रामचंद्र जी को पहना विशुद्ध बुद्धि और उत्तम युक्तियों द्वारा निश्चय करके श्रीहरि का नाम गुण कीर्तन कर वाद विवाद तथा स्वाद को छोड़कर श्रीहरि का भजन कर और उनकी रसीली लीला में लौ लगा यदि तू ऐसा करेगी तो तुलसीदास संसार सागर से पार हो जाएगा जन्मरण से मुक्त हो जाएगा और तू भी तीनों लोकों में पवित्र कीर्ति को प्राप्त होगी आपनोहित रावरे सो जो पैसू तो जनुनु पर अछत शेष सुध क्यों कबंध जो जूझे निज यौ गुन गुन राम रावरे रे लख सुन मति मन रूझ दृहन कहन समुझन तुलसी की को कृपाल हे नाथ यदि इस जीव को अपना कल्याण आपके द्वारा होता दिख पड़े तो यह जब तक शरीर पर सिर है तब तक बिना सिर के कबंध की तरह क्यों लड़ता फिरे भगवान की कृपा का भरोसा नहीं है इसी से तो सिर रहते हुए ही सिर पर भगवान के रहते हुए ही यह अपने को मस्तक मस्तकहीन मानकर भगवान को बुला अंधे की जो सुख के लिए हर किसी से लड़ रहा है परंतु मस्तक बिना भगवान के आधार बिना न तो लड़कर जीत ही सकेगा और न कल्याण ही होगा अपने अवगुण और आपके देव दुर्लभ गुणों को देख सुनकर हे राम जी मेरी बुद्धि और मन रुक जाते हैं संकोच होता है कि ऐसे मलिन कर्मों वाला मैं आप सच्चिदानंद घन के सामने कैसे जाऊं? हे कृपालोग तुलसी का आचरण कथन और रहस्य आपको छोड़कर और कौन समझ सकता है आप इस दिन की सारी स्थिति जानते हैं अपनी कृपा दृष्टि से ही इसका उद्धार कीजिए जाको को हरिदृढ़ करी अंग करियो सुई सुशीलुनीत वेद विद विद्याण नि भरोपत्ति पाण्डुसुतन की करि सुनिशतपंथ डे ते तेलोक्य पूज्य पावन जस सुनि सुनि लोक तय जो निज धर्म वेद बोधित सो करतन कछु बिसर्ो दिन गुन कृकलास कूप मज्जित कर गयो धरियो ब्रह्म विषेख ब्रह्मांड दहन छमगर्भन पति जरियो अजर अमर कुल सोहना बद सोपन फेन मरियो विप्रजामिल अरसुर पति ते कहा नह बिगरियो उनको किओ सहाय बहुत उर्को संताप हयो गणिकायु कंदर्प ते जगमह अभिन करत उभरियो तिन को चरित पवित्र हरि हरिदृषित भवन खजो के आचरण भलो मान प्रभु सोतव तो न जानि जान परिदास तो रघुनाथ कृपा को जोवत पंथ खजो जिसे श्रीहरि ने दृष्टा पूर्वक हृदय से लगा लिया वही सुशील है पवित्र है वेद का ज्ञाता है और समस्त विद्या एवं सद्गुणों से भरा हुआ है जिस पर भगवान कृपा करते हैं सारे सद्गुण अपना गौरव बढ़ाने के लिए उसके अंदर आप ही आ जाते हैं पांडव के पुत्रों की उत्पत्ति और उनकी करतूत को सुनकर सन्मार्ग तक डर गया था किंतु वे ही श्रीहरि कृपा से तीनों लोगों में पूजनीय हो गए और उनका पवित्र यश सुन सुनकर लोग तर गए जिस राजा नृग ने वेद विहित स्वधर्म के पालन में तनिक भी कसर नहीं की थी और जो बिना ही किसी दोष के गिरगिट होकर कुएं में पड़ा हुआ था उसको आपने हाथ पकड़कर बाहर निकाल लिया और उसका उद्धार कर दिया गिरगिट की जोनि से छुड़ाकर दिव्य लोक को भेज दिया सारे ब्रह्मांड को भस्म कर देने में समर्थ अस्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी राजा परीक्षित गर्भ में नहीं जला और अजर एवं अमर नमोजी दैत्य जो बज्र से भी नहीं मरा था वह फेन से मर गया अजामिल ब्राह्मण और इंद्र के आचरणों में ऐसी कौन सी बात थी जो न बिगड़ी हो किंतु आपने उनकी बड़ी सहायता की और उनके हृदय का संताप भर लिया पिंगला वेश्या और कामदेव ने जगत में ऐसा कौन सा पाप है जो नहीं किया हो किंतु भगवान ने उनका चरित्र पवित्र समझकर उन्हें अपने हृदय मंदिर में स्थान दिया भगवान किस आचरण से प्रसन्न होते हैं यह समझ में नहीं आता तुलसीदास तो बस खड़ा खड़ा केवल श्री रघुनाथ जी की कृपा की बाट देख रहा है